नारद परोपन सतीुगल कंथादंडक पिग्रह यते परमहंस से यदि वा विधीयन रागाद युते रागादी क्यों पिग्रह रौरव नरक गतिषुजाते विषीणाबान्येला तो कृप्वा कंथा बहिर्वासोधारे धाजित असा एक व एकदृष्टिलुपेक एक चरित वर्षा स्क्र संवेत कुटुब पुत्रा स वेदांगा चर्वशवी च्यक्तवा गूढ़श्चरे द एक कंथा अर्थात गुदड़ी तथा एक दंड इनसे अधिक वस्तुएं संग्रह करने का परमहंस सन्यासी को अधिकार नहीं है यदि वह इनसे अधिक वस्तुएं संग्रह करता है तो वह मरणोपरांत रौरव नामक नरक में जाता है तत्पश्चात तिरक अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है सन्यासी को चाहिए कि वह शीत आदि से रक्षा के लिए जीर्ण शीर्ण किंतु साफ सुथरे वस्त्रों को सिलकर कर कंथा अर्थात गुदड़ी बनाए और नगर या ग्राम से बाहर निर्जन स्थान में जाकर रहे तथा गेरुआ वस्त्र धारण करें सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा वस्त्रहीन रहे दृष्ट को इधर उधर न रखकर एकाग्र चित्त रहे तथा समस्त वस्तुओं के प्रति अलोलुप रहे वह सतत एकाकी ही वितरण करे और वर्षाकाल चतुर्मास में एक स्थान पर निवास करे स्त्री पुत्र कुटुम्ब वेदांगों के ग्रंथ अर्थात व्याकरण आदि यज्ञ यग्य और यज्ञोपवीत को सर्वथा विसर्जित करके सन्यासी को सदैव अपने को गूढ़ बनाकर अपना विज्ञापन किए बिना विचरण करना चाहिए काम क्रोधस्तथा दर्पो लोभ मोहादयच तांस दोषा परित्यज परिभ्रा निर्ममो भवे लाघदेश युक्तात्मा समलोषात्मकांचन ण हिंसान मुनीसा सर्वनृह दंभाहकार निर्मु हिंसा पैशून्यवर्जि आत्मजागुणोपेत यस्मोम ववाप्नुयातिया प्रसंगे नोषमीक्षत संशय तयमया तो नव ततः सिद्धि निगछति न काम काम उपयोगेन साम्य अभी साणव भूय एवाते थिष्ठा चुनाव दृष्ट्वा ध्यान नशिष्यतिलांजतीतीवा सभी यसमन सेम्युप्ते चर्वद्वा वेदातोपत फलम सम्मान ब्रम्हणो निजेत अमृत से वच का छेद आम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि समस्त दोषों का परित्याग करके सन्यासी को सब ओर से निर्मम ममता रहित हो जाना चाहिए उसे समस्त रागों से विरक्त होकर मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखना चाहिए उसे हिंसा से परे और निष्प्रिय हो जाना चाहिए जो सन्यासी दम्भ अहंकार हिंसा करनिंदा आदि दोषों से दूर है तथा आत्मज्ञान उपलब्ध कराने वाले गुणों से सुशोभित है वही मुक्ति का अधिकारी है इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो जाने पर व्यक्ति निसंदेह दुर्गुणों से लिप्त हो जाता है परंतु इन्हीं इंद्रियों को वह सम्यक रूप से वश में कर ले तो मुक्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करता है सांसारिक भोगों का निरंतर उपभोग करने से उन्हें भोगने की कामना कभी शांत नहीं होती वह उसी तरह और बढ़ती जाती है जैसे अग्नि में भेत डालने पर वह और अधिक प्रज्वलित होती है जो साधक मृदु या कटु वचनों का श्रवण करके स्वादिष्ट या स्वादरित भोजन करके सुंदर या कुरूप दृश्य देखकर तथा सुगंधित या दुर्गंधपूर्ण पदार्थ सूंघ कर न तो हर्षोल्लित होता है और न ही ग्लानी अनुभव करता है उसी को जितेंद्रीय जानना चाहिए जिसका मन और वाणी पवित्रता से ओत ओतप्रोत है जो सभी प्रकार के दोषों से सर्वथा मुक्त है वही वेदांत सुनने का फल प्राप्त करता है ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्मान को विस्तुल्य उद्विघ्नकारी तथा अपमान को अमृत तुल्य मानकर सदा उसकी कामना करे सुखम सुखमत श्रेयते सुखम च प्रतिबुद्यते सुखम चरित्रलोके विनश्यती नाव अतिदात नवमनेत कचन नं देहश्री वैर कुत कन्ध्य प्रतिक्रुध्येद आकृष्ट कुशलम वेतत सप्तरावकृणा चाचंणता वेद अध्यात्मरसीनो निरपेक्ष निराशिष आत्मनि सहायन सुखा विचरेन्द्रिया निरोधेन रागुद्व चहिया चूता अमृतत्वाय कल्पते अस्थिस्थूम स्नायुब्धम मांसचोड़ित चरवब्धम दुर्गंधे पूर्णमुत्रत्रपुरीशो जराशोक सविष्ट रोगा यतन माधुर च रजस्वलम चूतावासम त्यजे मृ मासहपूय मुद्र स्नायु मज्ञासी संहतौदेहे चीतिमा भविता नरके सलपुत्रपदी सा महावीचीरासीपत्रवनश्रेणी या देहेहमति स्थितयतर्वनाशेप्युपस्थित स्पष्ट साव्येन सत्व मुल प्रियु स्वेशम्रियसुचतम विस्यधान ब्रह्मा सनातनम अने्ना सर्वा त्यक्वा संगासन शन तैर्वर्मुक्त ब्रह्मणे वषतेक चले नृत्य सिद्ध्यतम असहाय सिद्धि में कश्य पश्चिंदी न झहा नही यतम अपमान प्राप्त करने वाला पुरुष सुख पूर्वक सहन करता सुख पूर्वक जागता और इस संसार में सुखी होकर विचरता है परंतु किसी का अपमान करने वाला व्यक्ति अपने आप ही विनष्ट हो जाता है दूसरों के कठोर वचनों अतिवादों को सहन करने का अभ्यास करें, किसी का भी अनादर न करे तथा इस नाशवान शरीर के लिए किसी से वैर न करें जो अपने ऊपर क्रोध करे उसके प्रति क्रोधित तो न हो यदि कोई अपशब्द कहे तो उसके प्रति भी मधुर वचन कहे सप्त द्वारों अर्थात दो आँख दो कान दो नासिका छिद्र और एक मुख से संबद्ध जीवा को कभी अनुद्ध भाषण झूठ बोलने के लिए प्रयुक्त न करे सुख प्राप्ति की इच्छा वाले को चाहिए कि वह आध्यात्मिक विषयों में मन को संलग्न करके स्थिर भाव से बैठे किसी से कुछ अपेक्षा न रखे मन से समस्त कामनाओं को निष्कासित कर दे और अपने आप अपनी सहायता करते हुए इस संसार में एकाकी ही विचरता रहे इंद्रियों को नियंत्रण में रखे राग द्वेष को समाप्त कर दे एवं किसी की भी हिंसा न करे ऐसा करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है यह काया रोगों का आगार है जिसमें अस्थिर स्तंभ लगे हैं जिसमें स्नायुओं का जाल डोरियों के रूप में पूरीत है जिस पर रक्त और मांस का लेपन प्लास्टर है तथा जिसे चर्म से मानो मर दिया गया है या सदैव मल मूत्र से पूरी रहता है जिसमें दुर्गंध भरी है इस शरीर में जरावस्था और रोगों के कारण निरंतर संताप और आतुरता रहती है रज और वीर्य से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर रजस्वल अर्थात रजोगुण प्रधान अथवा धूल से भरा विकारों से भरा है यह शरीर अनित्य है अर्थात किस दिन इसका अवसान हो जाएगा यह जा पता नहीं है पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश सदैव डेरा डाले रहते हैं अतः इसे त्याग देना चाहिए अर्थात इसके प्रति मोह को त्याग देना चाहिए यदि कोई मनुष्य रक्त रस मांस मज्जा अस्थि मल मूत्र और नाड़ियों से निर्मित इस शरीर से प्रेम करता है तो वह नरक से भी अवश्य प्रेम करेगा शरीर में स्थित अहमभाव ही कालसूत्र नामक नरक को ले जाने वाला है वही काल नरक में भी ले जाने वाले जाल के रूप में भी बिछा है वही अहम अशीपत्र वन नामक नरक की कोटिका है शरीर में स्थित अहमता कुत्ते का मांस भन करने वाली चंडालिनी के समान है सभी प्रकार के उपाय करके उस अहमता को त्याग देना चाहिए कल्याणकारी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वनाश उपस्थित हो जाने पर भी इस अहमता का स्पर्श तक न होने दे अपने प्रियजनों में स्थित पुण्य और अप्रियजनों में स्थित दुष्कृत्यों पाप के अतिरिक्त स्वयं उनसे किसी प्रकार भी संबंध न रखे ऐसा करने वाला साधक ध्यान योग के द्वारा सनातन पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति करता है इस तरह समस्त विषयों से धीरे धीरे आसक्ति का परित्याग करके सन्यासी समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर पर परमेश्वर में स्थित हो जाता है सिद्धि के इच्छुक साधक को चाहिए कि वह सहायक बनकर सतत एकाकी ही विचरण करे। संयासी किसी की सिद्धि को देखकर कर अपनी सासना नहीं छोड़ता और वह सिद्धि से वंचित भी नहीं होता कपालम वृक्ष मूला कुल कुचेला असहायता समता चर्वस्मिन्तन्मुक्त लक्षण सर्वभूतिशात दंडी कमंडलु एक पिव्रज्षा ग्राम आवशे एको भिक्षु यथो स मिथुन स्मृत तयो ग्राम सामख्यात ऊर्धम तो नगरायते यती नगर नर्तव्य ग्रामो वह मिथुन तथा एक प्रकुर्वाण स्वधर्माच्यवते यति राजते भिक्षा वर्ता पेह सन्नीकर्षा संशय एकस्पृहस्थेन्न नही कह लेताराएणो प्रतिवाक्यम सदातिकाकी चिंत ब्रम्हलो वक्कर्मी मृत्युंजनानंदेत कथंजन क्षित जल पीने के लिए कपाल नारियल अथवा लकड़ी का पात्र निवास करने के लिए किसी वृक्ष का मूल धारण करने के लिए जीर्ण शीर्ण वस्त्र सदैव अकेले रहने का स्वभाव एवं समस्त जीवधारियों के प्रति समत्व का भाव ये सभी जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं सन्यासी को समस्त प्राणियों का हितैषी होना चाहिए उसे शांत चित्त रहकर सतत त्रिदंड और कमंडलु धारण करके केवल आत्मा में ही रमण करते रहना चाहिए वह सब कुछ त्याग कर अकेला ही विचरण करे जब भिक्षा लेना हो तभी ग्राम में प्रवेश करे शास्त्रों में एकाकी रहने वाला सन्यासी को ही भिक्षु कहा गया है क्योंकि एक से दो होते ही उसे मिथुन युगल माना जाता है दो से तीन हो तो ग्राम और इससे अधिक व्यक्तियों का समुदाय एक साथ हो जाए तब तो नगर ही कहा जाएगा सन्यासी को अपने पास किसी अन्य को आने का अवसर नहीं देना चाहिए ताकि मिथुन ग्राम या नगर की स्थिति न बने ऐसा करने से वह अपने धर्म से पतित हो जाता है अनेक व्यक्तियों का एक साथ सहयोग होने से उनमें विभिन्न चर्चाएँ प्रारंभ हो जाएंगी और उनमें राजा सेठ आदि के विषय में तथा कहाँ कैसी भिक्षा मिलती है इस पर चर्चा होगी इसके पश्चात विभिन्न बातों के परस्पर राग चुगली आदि के भाव उत्पन्न होंगे ही। इसमें कोई संशय शास्त्रों ने सन्यासी को निष्प्रिय भाव से एकाकी ही रहने का आदेश दिया है वह किसी के साथ व्यर्थ बातचीत न करे दूसरों की बात या नमन का उत्तर नारायण कह कर दे निर्जन स्थान में अकेले रह मन वचन शरीर और क्रिया द्वारा एकमात्र ब्रह्म का ही ध्यान करता रहे जीवन अथवा मृत्यु का कभी अभिनंदन न करे मृत्युकाल आने तक की प्रतीक्षा करता रहे सन्यासी जीवन और मृत्यु में से किसी की प्रतीक्षा न करे साधक को चाहिए कि वह भृतक अर्थात वैतनिक कर्मचारी के द्वारा अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करने की तरह एकमात्र काल की प्रतीक्षा करता रहे